नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में खेती के इस कार्यक्रम में हम लोग किसान भाइयों को विशेष खेती के बारे में बताने की कोशिश करते हैं और कैसे आज के समय में खेती कर सकते हैं इसके आधुनिक टेक्निक क्या है और किस तरह से हम पोषक तत्वों को बचा सकते हैं और कैसे

पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं इस विषय पर हम लोग बातें करते हैं और आज के इस शो को सजाने के लिए मेरा गांव मेरा अंचल के इस विशेष खेती वाले कार्यक्रम में डॉक्टर बीआर गुप्ता जी हैं जो मृदा विशेषज्ञ हैं सॉइल साइंटिस्ट है और 40 से 45 साल का इनका अनुभव है और ख़ास करके किसानों के साथ इनका बहुत अच्छा जो है समन्वय रहा और अपने मृदा विशेषज्ञ को लेकर इन्होंने मृदा पर बहुत सारे प्रयोग और नए टेक्निक के बारे में उन्होंने लोगों से भी बात की और कई बार इन्हें

खास इस विषय को लेकर जापान में भी ये अपनी विशेष पेपर्स को सबमिट किए और उस जगह पर जो मृदा पर विशेष जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था तो आइए डॉक्टर बी.आर. गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा मेरा कार्यक्रम में

धन्यवाद जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आजकल हमारे किसान भाई जो है ख़ास करके ये ध्यान रहता है उनका कि कैसे पैदावार बढ़े और पौधे जो हैं बड़े कैसे हो और उसमें उनको अच्छी लागत कैसे मिले इस विषय पर वो लोग ज़्यादा सोचते हैं और कोई भी व्यक्ति खेती करता है तो ज़्यादा ध्यान उसी पर रहता है और मैं चाहूँगा कि पौधों की बढ़ावा के लिए कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है

किसान भाइयों जैसा कि हम लोगों के लिए भी अपने स्वास्थ्य के लिए अपने बढ़ोतरी के लिए हमको भी कुछ संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स विटामिन वगैरह उसी तरह से पौधों के भी स्वस्थ होने के लिए या उनकी बढ़वार के लिए भी कुछ पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास कैल्शियम

मैग्नीशियम सल्फर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये नौ तत्व जो हैं ये तो ऐसे तत्व हैं जिनकी आवश्यकता अधिक होती है सात तत्व ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता जो है कम मात्रा में होती है इसलिए उनको हम सूक्ष्म तत्व भी कहते हैं अच्छा अच्छा जैसे कापर आयरन मैग्नीज, मार्बनम बोरान, क्लोरिन

एक तत्व और भी इसमें जुड़ा गया है हिलेनियम आ, सेलेनियम तो इस प्रकार से कुल मिला के सत्रह पोषक तत्व हैं जो पौधों के बढ़वार के लिए है, आवश्यक हैं जी जी जी जी अब इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है जी जी जी इसकी प्राप्ति जो है पानी और हवा से हो जाता है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास ये तीन तत्व खेत में भी

पैतृक रूप से प्रेजेंट है हुँ हुँ या कास्कार खाद के रूप में भी डाल सकते हैं है। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर भी खेत में भी है जब इसकी कमी हो जाती है तो फिर इसको खाद के रूप में भी हम डालते हैं और जो आपके सूक्ष्म तत्व हैं ये भी हमारे भूमि में उपलब्ध हैं लेकिन ये धीरे धीरे ये तत्व जो है वो कमी के स्तर पर पहुँच रहे हैं

क्योंकि हमारा कास्कार जो है वो यूरिया और डाया और पोटास यही तीन खाद डालता रहा है लेकिन पौधे जो हैं वो तो सभी तत्व लेंगे जो सूक्ष्म तत्व हैं वो भी तो लेंगे ज़मीन से तो सूक्ष्म तत्वों की जो है मात्रा जो है वो अत्यंत कम हो गई और उपज को बहुत अधिक प्रभावित कर रही है तो अब तो ये समय आ गया है कि काश्तकार जो है वो यूरिया और डाई एमोनियम फॉस्फेट और पोटास के अलावा भी और खाद जो है

वो डालना सुनिश्चित करे बहुत से एरिया में हम देखते हैं कि सल्फर की कमी होती जा रही है हम्म हम्म हम्म गंधक की गंधक की कमी गंधक की कमी के कारण जो है तमाम फसलें जो है वो उपज कम हो रही हम्म इसके अलावा जो है आपका बुरान है मैग्नीज है आयरन है जिंक है झिंक की बहुत बड़ी कमी जो है वो धानों में दिखी गई है और इससे खैरा डिजीज भी उत्पन्न होता है धान में जिंक की कमी से जो है

तो इस तरह से काश्तकारों को अब जो है वो सूक्ष्म तत्वों के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है।, है जब तक इन चीज़ों पर जरूरत महसूस नहीं थी तब तक तो ठीक है लेकिन आज के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है।, है और इसके बारे में सोचना भी पड़ेगा आ, इसके सूत्र क्या है

और विकल्प क्या है ये सारी बातों पे ध्यान देना होगा तब जाके हम इन चीज़ों को पौधों की जो बढ़ावट है वो अच्छी तरह से देखरेख कर सकते हैं उसको बढ़ा सकते हैं लेकिन बात यही है कि फिर इनकी जरूरत को कैसे पूरा करें तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब इन पौधों की तत्वों की जो पूर्ति है वो कैसे कर सकते हैं किसान भाई या काश्तकार अब काश्तकारों को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ जी जी तीन तरीके हैं तो रसायनिकर्बरक

एक रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर जिसको कह सकते हैं। दूसरा है जीवांश पदार्थ जीवाश पदार्थ जो खाद आ, पदार्थ सॉलिड जो चीजें हैं, जैसे गोबर की खाद, अच्छा कंपोस्ट अच्छा, हाँ, खाद, हरी हाँ, हाँ। खाद हुँ, हुँ, बर्पिंग कंपोस्ट, इस तरह से जो है इसको हम लोग बायोसालिड बोलते हैं बायोसालिड और तीसरा जो विकल्प है वो सूक्ष्म जीवों का है सूक्ष्म जीवों का जी सूक्ष्म जीव माइक्रो जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव भी ऐसे कई तरह के है

जो पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ावा देते हैं जैसे मुख्य रूप से जो है से राइजोबियम है राइजोबियम है एजोटोबक्टर है एजोस्पिरलम है फास्फोरस फॉस्फोरस बैक्टीरिया है ब्लूगो एल्गी है माइकोराइजा है ये जो सूक्ष्म तत्व हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हुँ इनको हुँ। देखने के लिए माइक्रो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप जरूरत पड़ती है लेकिन ये भी जीव जो है जमीन में उपलब्ध हैं

जी जमीन हमारी जो है मुर्दा नहीं है ये मुर्दा है मुर्दा नहीं है इसमें तमाम जीव भी हैं, जी जी ये हमारा मिट्टी जो है वो जी, जीवन है living system. हाँ, लेकिन ऐसे देखा जाए तो हमारी जनता या फिर हम लोग आम भाषा में कहते हैं मिट्टी मिट्टी है आ, मिट्टी, मिट्टी, नहीं, इसमें जीव भी है। जीव भी है सिटी में जीव भी है ये छोटे छोटे जीव भी जो है बड़े काम के हैं और ये पोषक तत्वों की उपलब्धता को

बढ़ावा देते हैं तो इस प्रकार तीन साधन हो गए हमारे हुँ, एक हुँ, तो बायोसाइल की बात करते थे बायोसाइड में आपके दो हो गई बर्मिंग कम्पोस्ट कॉम्पोस्ट गोबर की खाद हरी खाद ये तो हो गए और केमिकल फर्टिलाइजर हो गया रासायनिक उर्वरक और तीसरा हो गया बायोफर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर बायो या जैव उर्वरक ये हुँ, तीन तरह से जो है हम पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं अब इसमें

थोड़ी से मैं आप काश्तकारों को बताना ये चाहूंगा कि रासायनिक खादों का प्रयोग जो है अंधा धुंध न करके वो मिट्टी की जांच करा करके प्रयोग करें अच्छा ये सही बात आपने बताया हाँ क्योंकि ऐसा होता है काश्तकार जो है अच्छा, वो डाईमोनियम फास्फेट यूरिया और ये पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम यही तीन खाद डालता है बाकी जो और न्यूट्रिय जो कम होते जा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता अच्छा, तो अब जरूरत इस बात की है

मिट्टी की जाँच करवाएं का हर जिले में मैंने इंडिया के जितने भी जिले हैं सभी जिले में कम से कम जो है अब तो ब्लॉक स्तर पर भी जो है

परीक्षण प्रशालय खुल रही हैं। हाँ हो तो गया है से जिला और में तो खास एक, करके एक ये भी चलता है जो मुहिम चलती है रैली निकलती है और खास करके ये जो है बीच के समय में मार्च अप्रैल या जून के बीच में यहाँ पर शिरोही डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के एक रैली का आयोजन किया जाता है जिसमें खास किसानों को बताया जाता है कि मृदा परीक्षण या पानी का परीक्षण आप कर सकते हैं फ्री में तो फ्री में होता है हर जिले में लेबोरेट्री हर ब्लॉक स्तर पर लेबोरेट्री क्रिएट की गई है

तो इसमें करना क्या काश्तकारों को कैसे मिट्टी का अब मेन मुख्य बात इसमें कि कैसे सिंपल मिट्टी के नमूने लें हम क्योंकि जहाँ तो, तो नमूने की होगी पूरे खेत की नहीं। नहीं हो तो होगी नहीं होगी तो मिट्टी के नमूने हम कैसे ग्रहण लें मान लीजिए आपका खेत है एक एकड़ का खेत है या एक हेक्टर का खेत है उसमें आप आठ दस जगह लोकेट कर लें पूरे खेत में हुँ, हुँ, हुँ. और उस दस जगह से आप जो है एक गड्ढा खोदिए छः वो भी सेब का गड्ढा खोदिए और सभी दस जगह पर

और उसमें एक साइड से दो सेंटीमीटर मिट्टी जो है निकाल कर हर गड्ढे से उसको एक झोले में भर लीजिए उसमें से आप घास और, और कंकड़ पत्थर उसको निकाल दीजिए फिर उसको सबको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए दस जगह का वो लगभग दो किलो के आसपास ढाई किलो जो भी हो जाए अब उसको जो है उसके चार भाग कीजिए दो भाग को डिस्कार्ड कर दीजिए दो भाग को मिला लीजिए फिर उसके चार भाग कीजिए <coughs> फिर उसके चार भाग कीजिए

ऐसे करते करते आपको अंत में आधा किलो सैंपल वो कपड़े की थैली में भर के रखना है उस पर काश्तकार का नाम खेत का नंबर खसरा जो भी नंबर खेत का काश्तकार जानता हो वो सैंपल लेने की तिथि और काश्तकार कौन सी फसल उगाने जा रहा है मिट्टी जांच करने के पहले कौन सी फसल उगाने जा रहा है इसका विवरण उस थैली पर ले करके

प्रयोगशाला मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जमा कर दें वहाँ की विशज्ञ प्रयोगशाला में मिट्टी की जाँच करेंगे और ये बताएँगे आपके खेत में किन किन पोषक तत्वों की जरूरत है और यदि आप ये, ये फसल उगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप किन किन तत्वों का प्रयोग किन किन खादों के रूप में कर सकते हैं पूरी जानकारी आपको

उस मृदा परीक्षण के साथ जो है आपको कस्तकारों को मिल जाएगी यदि उसके हिसाब से अभी उसका उर्वरक प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपके कम खर्च लगेंगे लागत कम आएगी और पैदावार भी अच्छी होगी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हम अपनी मिट्टी की जो परीक्षण है वो कर सकते हैं और पोषक तत्वों को

कैसे हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं या जो कमी रह गई है पोषक तत्वों में वो कैसे पूर्ति कर सकते हैं इसके लिए सिंपल तकनीक जो है आपको पता चल गया है और मैं आशा करता हूं आप इन पर जरूर काम करें और थोड़ा सोचिए कि जब भी आप किसी फसल को करते हैं या करना चाहते हैं लेना चाहते हैं

तो उसकी पूरी जानकारी आपके पास हो और उसकी जैसे ही उसके अनुकूल आपके पास मुदा भी हो खेती में आपके पास मिट्टी है तो अलग अलग जगह से आप गड्ढे खोद कर छः इंच गहरा खड्डा खोदने के बाद दो इंच मिट्टी आप निकाल सकते हैं दो सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर मिट्टी आप ले सकते हैं इस तरह से और उन सारे मिट्टी को जो है एक थैले में भर के रखिए और फिर उसमें से जो है चार बाघ करके दो बाघ मिला लीजिए फिर उसमें से दो बाघ को चार बाग कीजिए दो बाघ मिला

जो सैंपल बचेगा आधा किलो का वो सैंपल आप उस पर अपना नाम वगैरह सब लिख के मृदा परीक्षण केंद्र पे जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है केवीके के जिसको कहते हैं

उनके पास देने से वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे तो इससे आगे के लिए भी आप कोई खेती करना चाहते हैं या प्रयोग करना चाहते हैं अलग किस्म की खेती आप करना चाहते हैं तो उसकी भी आपको सहजता हो जाएगी तो चलिए आशा करता हूँ आप इन बातों को समझ रहे होंगे और इसके पर काम भी कर रहे होंगे मिट्टी के किन किन पोषक तत्वों की कमी को कैसे जाने या कैसे हम पूरा करें इस विषय को हम लोग जानेंगे और टिकाऊ और अधिक पैदावार कैसे ले किसान भाई इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे लेकिन आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं

प्यारा था गीत आप सुनाए हैं रेडियो बन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो

पानी पानी रे पानी तेरा रंग कैसा पानी रे पानी तेरा रंग कैसा लगे उस जैसा पानी रे पानी तेरा रंग कैसा

ami

खाते हैं और ठंडा पानी पीते इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं पीते भूखी है। सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते एक जन्नत सारा पानी रे पानी तेरा रंग कैसा धूप की भूत

जय सा

नमस्कार किसान भाइयों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर बीआर गुप्ता हमारे साथ हैं जो मृदा विशेषज्ञ हैं सॉइल साइंटिस्ट हैं और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया सॉइल टेस्ट के बारे में आइए अब बात करते हैं जब हम लोग मिट्टी की बात कर रहे हैं तो मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है इसके लिए किसान या कष्टकार भाई क्या करें

जो इस समय जो देश की स्थिति है उसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस, पोटास इन, इनकी कमी तो है ही है अच्छा क्योंकि इनकी कमी इसलिए है कि इनकी रिक्वायरमेंट इनकी आवश्यकता पौधों के लिए मैक्सिमम है लेकिन जो पोषक तत्व कम मात्रा में उपलब्ध हैं और जिनको कास्कार नहीं डाल रहा खेत में उनकी कमी जो है वो परिलक्षित हो रही है इसमें मुख्य रूप से जिंक ये जो सूक्ष्म तत्व है

और सल्फ़र ये द्वितीय सेकेंडरी पोषक तत्व है तो ये सेकेंडरी पोषक तत्व में सल्फर की कमी आ रही है और माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म तत्व में जिंक जस्ते की कमी ज़्यादा आ रही है तो सल्फर के लिए मैं ये कहूँगा काशकारों से मिट्टी की जांच करने के बाद वो तो खैर वो बताएंगे भी लेकिन उसमें आप जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं

आजकल जिप्सम सस्ता भी आता है और उसके प्रयोग करने से आपकी जो गंतक की कमी है वो पूरी हो जाएगी जस्ते की कमी के लिए आप जो है जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट भी अवेलेबल है मार्केट में माइक्रोन्यूट्रिन के नाम पर जो है जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से उसको आप डालें तो जो जस्ते की कमी है वो आपकी पूरी हो जाएगी

उसके अलावा बहुत कम क्षेत्रों में बुरान या मलब्डम की कमी है मलब्डम कमी जो है जनरली तराई एरिया में जहां पर मिट्टी अम्लीय है वहां पर जो है इसकी कमी परिलक्षित होती है तो वहां पर जो है वो अमोनियम मलबडेट आता है सोडियम वलबडेट आता है उसकी एक किलो डेढ़ किलो के आसपास मात्रा होती है उसका यूज़ कर देते हैं बाकी इस एरिया में जो मैदानी एरिया है उसमें मालाडम की कमी जो है अभी तक देखी नहीं गई है

मैदानी एरिया में मुश्य रूप से वो जस्ते की कमी है उसका प्रयोग के जिन सल्फेट के माध्यम से आप काश्कार भाई उसको दे सकते हैं अभी आप टिकाऊ खेती की बात कर रहे थे तो टिकाऊ खेती का मतलब ये होता है कि पैदावार जो है आपकी अनवरत बढ़ती रहे भाई जैसे जैसे आप जनसंख्या बढ़ रही है तो पैदावार भी बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ेगी तो फिर भूखमरी वाली प्रॉब्लम आ जाएगी

अब देखिए 50 के पहले 1950 के पहले हमारे देश की जनसंख्या जो है वो 33 करोड़ थी और उत्पादन केवल 50 मिलियन टन था अब इस समय हमारी जनसंख्या जो है वो आई थिंक 125 करोड़ के आसपास है दैट इज और हमारा उत्पादन जो हुआ वो लगभग 250 मिलियन टन हो गया है तो हम खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए

आत्मनिर्भरी नहीं हुए हम अपने देश से खाद्यान्न बाहर भेज रहे हैं तो ये कृषि शोध कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की मेहनत का परिणाम है कि इस तरह का उत्पादन हम कर रहे हैं किसान भाई कर रहे हैं तो इसमें पोषक तत्वों के संतुलित उर्वरक के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम अपनी मिट्टी के ओज को उसकी शक्ति को भी मेनटेन करें उसको बढ़ाएँ इसके लिए जो है जो हमारी

पारंपरिक खादें हैं गोबर की खाद कम्पोज खाद हरी इसका भी किसान भरपूर मात्रा में प्रयोग करें तभी हम टिकाऊ पैदावार प्राप्त कर सकते हैं यदि केवल हम रासायनिक उर्वर के ऊपर ही खेती करने लगेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब पैदावार बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा इसलिए मिट्टी के ओझ को बढ़ाने के लिए ये हमारे जो पुरानी खादें हैं देसी खादें हैं

उनका भी प्रयोग करना काश्कार सुनिश्चित करे हुँ हुँ। आलस के बस या और किसी कारण बस जो है केवल रासायनिक उर्वरों का प्रयोग न करे उसके साथ साथ जो है अपने देसी खादों का भी प्रयोग करो हमारे कहा मतलब ये है कि अंग्रेजी दवा के साथ साथ जो है वो आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक दवा जो हमारी नेचुरल है उसका भी प्रयोग काश्कार सुनिश्चित करे तभी वो टिकाऊ पैदावार और अधिक पैदावार जनसंख्या

बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए हम कर सकते हैं हम्म हम्म हम्म

चलिए बात अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे किसान भाइयों को भी अच्छा फील हो रहा होगा किस तरह से मिट्टी के जो पोषक तत्व कम हो गया है उसके बारे में आपने अच्छी जानकारी दी और इसको कैसे पूर्ति की जा सकती है उसके बारे में भी आपने अच्छी बात बताया इसके साथ एक और बात आती है कि जैसे टिकाऊ अधिक पैदावार के लिए आ, किसान भाई को खाद या पोषक तत्व या उर्वरा शक्ति को कैसे मैनेज कर सकते हैं कैसे इसका प्रबंध हो सकता है

देखिए इसमें प्रबंधन की बात तो एक तो मैं पहले बताई मृदा परीक्षण करना जरूरी है जी जी एक तो वो बात हो गई मृदा प्रबंधन में एक तो मृदा टेस्ट बहुत जरूरी और दूसरा पॉइंट ये है की रासायनिक गुरबड़ों का प्रयोग कम करे कम करे उसके जगह पर जो है वो जीवांश खाद हरी खाद इसका बर्फिंग का अच्छा एक और बात मुझे पूछना है जैसे की आपने कहा फर्टिलाइजर या जो

केमिकल फर्टिलाईजर जिसको कह सकते हैं वो उसके कमी करें उसको कम उसके करें उसको कम यूज जो है खाद डालें। तो, हाँ तो बहुत ज्यादा लगती है हाँ हा। हमारे देश में जैविक खाद की बात जैविक खेती की बात करते हैं हाँ हा। जैविक खेती की बात करते हैं जी जी लेकिन हमारा जहाँ तक तजुर्बा हमारा बोलता है

आपको रासायनिक खाद का सहारा लेना ही पड़ेगा हम्म हम्म जैविक खेती का इस्तेमाल जो है हमारे हिसाब से जो हमारा तजुर्बा बताता है चालीस साल का वो तो ये है कि आप किसी सीमित क्षेत्र में सीमित उत्पाद के लिए जैसे सब्जी है सब्जी के लिए आप जीवांश खाद का प्रयोग करके उसको उगाइए फल वृक्षों के लिए जीवांश खाद डालिए

बड़े आपके पौष्टिक फल होंगे पौष्टिक सब्जियाँ होंगी हम्म हम्म लेकिन आप ये चाहें कि हम गोबर की खाद और कंपोस्ट डाल करके गेहूं और धान उत्पादन करके हम बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भर सकें तो ये हमारे समस्या संभव नहीं है लेकिन वो जरूरी है कि वो संतुलित हो मिट्टी जांच के आधार पर आधारित हो जरूरत से ज्यादा प्रयोग न हो और उसके साथ साथ मैंने ये जो हमने बताई देसी खादे खाद इसके भी इसका भी सुरक्षित हो

थे थे फिर वो उर्वरा शक्ति जो है वो सस्टेन और मेंटेन नहीं हो पाई हम्म तो ये हमारा कहना है कि उर्वरकों का संतुलित प्रयोग मिट्टी जांच के आधार पर तथा उसके साथ देसी खादों का भी प्रयोग काश्तकार सुनिश्चित करें तभी वो टिकाऊ पैदावार कर सकते हैं ले सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हमारे किसान भाइयों को समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है कैसे करना है और जिस तरह से अभी बातें हो रही टिकाऊ और अधिक पैदावार के लिए अगर किसान मेहनत करना चाहे

तो एक तो बहुत ज़रूरी है कि उनका मृदा प्रेसिक हो

सॉइल टेस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बाद ही आप इन चीज़ों का संतुलन बना सकते हैं जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मापदंड की जहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है खाद्य दान की या दवाई के लिए वो कम हो उसके लिए आपको जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सॉइल टेस्ट करना पड़ेगा उससे आपको आधारित वो कितने ज़मीन में कितना खाद डालना है वो भी आपको कृषि विज्ञान केंद्र से पता चलेगा उस मात्रा में अगर जब आप प्रयोग करेंगे तो आपका एक वेस्टेज कम हो जाएगा कम लागत लगेगी पैसों का नुकसान नहीं होगा और साथ ही साथ आप

फर्टिलाइज़र के साथ साथ जो जीवांश खाद है उसका भी प्रयोग करने से आप अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बना के रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे और मुझे लगता है कि आप भी इस बात को समझ रहे होंगे किसान भाइयों हो, इस विषय को अच्छी तरह से जानने की ज़रूरत है समझने की ज़रूरत है और जब तक हम लोग इन चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे तो आने वाले समय में खेती भी ठीक से नहीं कर पाएंगे तो इसलिए ज़रूरी है जैसे कि बातचीत में ये भी बात सामने आ गई कि कहीं बार हम लोग सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते जाते हैं करते

ते हैं जीवांश या फिर जैविक खाद का प्रयोग नहीं करने से उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती और फिर वो जमीन बंजर भी हो जाती है तो इसीलिए हमें किसी भी तरह से इनबैलेंस नहीं होना है

किसी भी तरह की चीज़ों का आप यूज़ करते हैं तो उस मात्रा में यूज़ करें ताकि जैसे कि हम लोग दवाइयाँ भी लेते हैं डॉक्टर साहब से एंटीबायोटिक अगर हमेशा खा खा के हम लोग अपना बीमारियाँ ठीक करते जाएंगे तो एक समय आएगा कि वो दवा भी नहीं काम करेगा फिर उससे आगे की दवाई आपको लेनी पड़ेगी फिर आगे के ऐसे डोज आपके बढ़ते जाएँगे फिर आपका बीमारी तो वही का वही रहेगा लेकिन आपको ठीक होने के लिए सिर्फ दवाई पर निर्भर होना पड़ेगा तो ऐसा ना हो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखें शरीर हो या आपकी मिट्टी हो

दोनों को संतुलित आहार की ज़रूरत होती है दोनों में जो है आपको आ, किस टाइप की बीमारी है और कैसे ठीक हो सकता है उसके लिए लैबोरेटरी टेस्ट ज़रूरी है जो हम लोग करते रहते हैं जिससे सही बीमारी का पता भी लगता है और सही जांच भी होता है सही इलाज भी होता है तो इन बातों का थोड़ा सा आप सार में अगर रेडियो के माध्यम से कुछ बातें ज़रूर समझ गए होंगे

अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज कीजिए हम फिर उस बात को आगे ले जाएंगे ताकि आपको उस बात का पूरा जानकारी मिल सके

तो किसान भाई बहनों आज के लिए बस इतना ही डॉक्टर बीआर गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद सॉइल विशेषज्ञ सॉइल के बारे में आपको बताया मृदा के बारे में आपको बताया है थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आप हैं 90.4 एफएम पर मेरा गांव मेरा अंचल में आज बस इतना ही सुनते रहो मुस्कराते रहो